विक्रांत की मां लगातार बोले जा रही थी अरे मां ठीक है ठीक है तुम करवा लेना शादी लेकिन अभी मुझे ये दोनों लड़कियां पसंद है और मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ हल्की सांस छोड़ते हुए कहा इसके बाद वो तुरंत ही अपने साइड में बैठी लड़कियों की तरफ देख बोला आप दोनों से मुझे थोड़ी बात करनी है अकेले में आएंगी क्या विक्रांत अपनी चेयर से उठकर साइड में चला गया और फिर उसके पीछे पीछे वो दोनों लड़कियां भी मुस्कुराती हुई चल पड़ी उन्हें लगा कि सच में विक्रांत का दिल उन पर आ गया है साइड में जाते ही विक्रांत ने उनसे सीधा सवाल किया तुम लोग आकृति को जानती हो ना तुम्हें पता है कि वो कैसे गायब हुई है का सवाल दंग यकीन ही नहीं हुआ कि विक्रांत इतने रोमांटिक मूड की धज्जियां उड़ाता हुआ इस तरह का सवाल कर देगा सर आपको आकृति के बारे में कैसे पता चला ब्लू टॉप पहने हुए लड़की ने सवाल किया क्या आप आप उस केस पर काम कर रहे हैं तुम लोग बताओ मुझे कि आकृति के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है वो कब से गायब हुई है और कहा से गायब हुई अभी उसकी जान को खतरा है हमें किसी भी हालत में उसे ढूंढना होगा वरना उसकी जान भी जा सकती है क्या रेड टॉप वाली लड़की बोल पड़ी उन दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी सर आकृति भी हमारे साथ एक ट्रेवल एजेंसी में काम करती है हम लोग साथ में ही रहते है अब ब्लू कलर का टॉप पहने हुए लड़की ने बोलना शुरू किया उस दिन शाम को हम लोगों ने साथ में ही मूवी जाने का प्लान बनाया था हमने एडवांस में टिकट भी ले लिया था लेकिन उसके बाद आकृति ना जाने कैसे गायब हो गई, उसका पता ही नहीं चला दो दिन हो गए उसे गायब हुए तब से ना तो ऑफिस आई है और ना ही घर गई है सर वो तो बहुत सीधी थी काम को लेकर बहुत सीरियस रहा करती थी वो कभी ऑफिस मिस भी नहीं करती थी लेकिन इस बार ना जाने कैसे वो इतने दिन से नहीं आ रही है मुझे खुद टेंशन हो रही है रेड टॉप वाली लड़की ने कहा तो टेंशन हुई तो तुम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया एफआईआर करवाया तुम लोगों ने और अगर इतनी टेंशन हो रही तो फिर यहाँ क्या कर रही हो पार्टी मनाने आई हो विक्रांत ने थोड़े सख्त लहजे में पूछा राघव ने विक्रांत को बताया था कि आकृति ट्रैवल एजेंसी में मैनेजर के पद पर काम करती है और इन दोनों लड़कियों से बात करने पर लग रहा था कि ये आकृति के ज्यादा क्लोज नहीं है ये बस उसके साथ ऑफिस में काम करते हैं अच्छा ये बताओ आकृति रहती कहां है उसकी फैमिली में और कौन कौन है विक्रांत ने फिर से सवाल किया उन दोनों ने विक्रांत का जो सवाल सुना लेकिन उनके चेहरे का भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है विक्रांत कुछ पल तक उनके जवाब का इंतजार करता रहा लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तब उसने अगला सवाल किया अच्छा ये बताओ तुम लोगों को क्या लगता है आकृति क्यों गायब हुई है मतलब उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी या कुछ और रीजन जो तुम्हे समझ आ रहा है आकृति काम को लेकर बहुत सीरियस थी उसे ज्यादा किसी से मतलब भी नहीं रहता था वो बस ऑफिस में अपना काम करती और फिर घर चली जाती थी। कोई दुश्मन रहा होगा नीले टॉप वाले लड़की ने कहा सही बात है सर वो ज्यादा किसी से मतलब भी नहीं रखती थी लाल टॉप वाली लड़की ने उसकी बातों से सहमति जताते हुए कहा इसके बाद विक्रांत कुछ और भी सवाल करना चाहता था लेकिन तभी उसका फोन बच पड़ा विक्रांत ने फोन निकालकर देखा तो पता चला कि ये नैना का फोन था विक्रांत ने जैसे ही फोन उठाया नैना ने तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया क्या वो विक्रांत पसंद आगे लड़की तुम है अफरी हुए तुमने जिस आकृति के बारे में बताया है और जिसको लेकर तुम इतने सीरियस हो रहे हो तुम्हें कैसे बताया की उसका कनेक्शन बैंक के मर्डर केस से है और तुम ये कैसे कह सकते हो की वो इस केस की सातवी विक्टिम है इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया तुम्हे प्लीज तुम कम से कम हम लोगों के साथ ये लुका वाला गेम खेलना बंद करोगे सच सच बताते क्यों नहीं और वो स्पेशल टीम वालों को शायद कोई क्लू मिला है वो लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑन फील्ड जा रहे हैं। अब अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो समझ लो हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला है ओ, उन्हें भी क्लू मिल गया है विक्रांत ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा नैना मैंने मिसिंग डिपार्टमेंट से पता किया है जिस तरह से पहले के छह विक्टिम गायब हुए थे वैसे ही ये आकृति भी गायब हुई है इसलिए मुझे लग रहा है कि आकृति सातवी विक्टिम हो सकती है कमाल करते हो तुम विक्रांत नैना थोड़ा से भरे लहजे में जवाब दी मैंने भी मिसिंग डिपार्टमेंट से पता किया है अभी हाल फिलहाल में पूरे मुंबई शहर में एक दो नहीं बल्कि सत्तर लोगों के गायब होने की एफ लिखी जा चुकी है लेकिन एक कमाल का इतफाक है कि तुम्हें सिर्फ आकृति को लेकर ये लग रहा है की वो हमारे केस से रिलेटेड हो सकती है और तुमने सिर्फ उसे ही इस केस का नेक्स्ट विक्टिम अनाउंस कर दिया है वह के मुँह से इतफाक शब्द सुनकर विक्रांत उसे कहना चाहता था उसे अपने तांत्रिक दोस्त की मदद से ये बात पता चली है लेकिन वो कुछ कहता इससे पहले ही नैना बोल पड़ी विक्रांत अब ये मत कहना कि तुम्हारे तांत्रिक दोस्त ने यह सब बताया है तुम्हें ये सब तुम कितना झूठ बोलते हो पागल समझते हो क्या मुझे नैना थोड़ी इमोशनल हो रही थी उसे भावुक होते हुए कहा विक्रांत तुम खुद को समझते क्या हो तुम्हे क्या लगता है की तुम जो कुछ करते हो सब सही होता है मुझे बेवकूफ़ समझते हो तुम अभी कल रात को हमारे बीच किस हुआ और आज तुम अपनी शादी फिक्स करने के लिए लड़की देखने गए हो और फिर तुम अचानक से आकर कहते हो कि मैंने सातवें विक्टिम का पता लगा लिया है और हाँ इसी बीच तुम तुम मंजू के कतल का पता लगाने के लिए केक शॉप भी गए थे वहां क्या हुआ क्या पता लगाया तुमने तुम प्लीज मुझे ये गोल गोल घुमाना बंद करोगे प्लीज तुम सब कुछ साफ साफ नहीं बता सकते मुझे हाँ अभी ने अपनी बात खत्म ही की थी कि विक्रांत की माँ उसके पास पहुंच गई बेटा जल्दी कर दूसरी लड़की भी आ रही है जल्दी करो मिल लो उसे मुझे तो बहुत पसंद है ये लड़की